vier Konsonanten. vier Punkt eins Villare. kam kam. kila kila. kul kul. kesa kesa. kon kon. khal khal. khir khir. khun khun. khel khel. kol kol. गम गाम गिला कीला, गुल गुल घेर गैर गोरी गौरी घस घास घिन घीन घुस घूस घेर घैर घोर घोर, कल खल किला खिला खुश खुश केला खेला कोना खोना पंखा पंखा काना खाना कीर खीर कूप खूप कैनी खैनी कौर खौर सखी सखी घर घर घिन घिन गुल घुल घेरना घेरना कोल घोल आगा आघा गाल घाल घी घी गूस घूस गैया घैया गौना घोना मोगा मोघा कम गम किन गिन कुल गुल केला गेला कोरा गोरा नाक नाग काना गाना कीत गीत कूप गूप कैन गैन कौन गौन सका सगा खर घर खिल घिल खुल खेला घेला खोल घोल मेघा मेघा खास घास खीर घीर खून घून खैर घैर खौल घौल सखी सघी